तथ्य और संदर्भ भी वही है जो पुस्तक में दिए गए हैं आपकी सुविधा के लिए इसे कई भागों में बांटा गया है सुनिए इस पुस्तक का चौथा भाग भाजपा और आर के दलित प्रेम और स्त्री सम्मान का सच आज भारत का को कोई भी नागरिक व्यक्ति जिसके पास थोड़ा भी विवेक होगा वो जात पात और स्त्रियों के प्रति दो व्यवहार को किसी भी रूप में समाज के लिए खतरनाक कहेगा आजादी की जिस लड़ाई में भारत के पुरुषों के साथ महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर लड़ी हर एक जाति धर्म से लोग उठ खड़े हुए बराबरी और समानता के विचारों के नए अंकुर इसी आजादी के दौरान फूटे देश के क्रांतिकारियों ने एक ऐसे समाज की कल्पना की जहां सभी को बराबरी और अधिकार प्राप्त हो वहीं आर और मुस्लिम लीग ने लोगो को सदियों पुराने रूढ़ियों और बेड़ियों में जकड़ने के लिए अपनी आवाज उठाई और अपने इस गंदे मनसूबों के लिए बहाना बनाया प्राचीनता का संस्कृति का और लोगों की आंख पर पट्टी चढ़ाने की कोशिश की धर्म की आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ओर तो बेटी के साथ सेल्फी फोटो खींचकर महिलाओं को बराबर का दर्जा देने की नौटंकी करते हैं वहीं दूसरी तरफ वे कहते हैं कि वे गोलवलकर द्वारा गढ़े हुए स्वयंसेवक हैं। उसी गोलवलकर द्वारा जिसका विचार था इस देश में संविधान के रूप में मनुस्मृति को लाना चाहिए जिसमे दलितों और महिलाओं के बारे में भयानक गैर बराबरी और अपमान अत्याचार की बातें कही गई हैं। जब आजादी के दौरान अमर शहीद भगत सिंह और उनके साथी दलितों अछूतों को जगाने का आह्वान करते हैं और कहते हैं कि हम तो साफ कहते हैं कि उठो अछूत कहलाने वाले असली जनसेवकों उठो अपना इतिहास देखो ये पूंजीवादी नौकरशाही तुम्हारी गुलामी का असली कारण है उठो और वर्तमान व्यवस्था के विरुद्ध बगावत खड़ी कर दो धीरे धीरे होने वाले सुधारों ऐसी कुछ नहीं बन सकेगा सामाजिक आंदोलन से क्रांति पैदा कर दो तथा राजनीतिक और आर्थिक क्रांति के लिए कमर कस लो ही तो देश के मुख्य आधार हो वास्तविक शक्ति हो सोए हुए शेरों उठो और बगावत खड़ी कर दो स्रोत भगत सिंह और उनके साथियों के संपूर्ण उपलब्ध दस्तावेज संपादक सत्यम प्रश्न 270। भगत सिंह के लिए क्रांति का अर्थ था क्रांति जनता के लिए जनता के हित में अर्थात व्यापक आवाम के लिए समानता और बराबरी लेकिन संघ भारत के लिए एक ऐसा विधान चाहता है कि जो बराबरी के बुनियादी उसूलों को ही इनकार करता है गोलवकर हिंदू समाज की सदियों पुरानी सामाजिक बुराइयों को जिंदा रखना चाहते हैं वे कहते हैं हिंदू समाज ही यह विराट पुरुष है सर्वशक्तिमान की स्वयं की अभिव्यक्ति यद्यपि वे हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं करते किंतु पुरुष सूक्त में सर्वशक्तिमान के निम्नाकित विवरण से स्पष्ट है उसमें कहा गया है कि सूर्य और चंद्रमा उसकी आंखें हैं नक्षत्र और आकाश उसकी नाभि से बने हैं यथा ब्राह्मण उसका मुख क्षत्रिय बुजाए वैश्य उसकी जंघाएं तथा शूद्र पैर है इसका अर्थ है कि समाज जिसमें यह चतुर्विधा व्यवस्था है अर्थात हिंदू समाज हमारा ईश्वर है स्रोत एम एस गोलवलकर विचार नवनीत प्रश्न सैतीस अड़तीस गोलवलकर ऐसे समाज के पक्षधर है जिसमे शूद्रो यानी की आज की दलित और ओबीसी जातिया हिंदू समाज के पैर हो अर्थात निचले पायदान पर रहने के लिए आवश्यक उनके लिए बराबरी का कोई अर्थ न हो समाज में बराबरी की जगह पदानुक्रम की वही पुरानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश और शूद्र वाली व्यवस्था के पक्ष में गोलवलकर खड़े हैं कोई भी न्यायप्रिय व्यक्ति गोलवलकर के इस विचार ऐसी नफरत ही करेगा गोलवलकर के लिए समाज में जातिवाद और अशिक्षा जैसी बुराइयों से कोई फर्क नहीं पड़ता वे महज एक उन्मादी हिंदू राष्ट्र चाहते है अपनी इस बात के समर्थन में गुलवलकर कहते हैं महाभारत हर्षवर्धन या पुलकेशी के समय को देखिए जाति आदि जैसी सभी उन दिनों भी आज से कम नहीं थीं और इसके बावजूद हम गौरशाली विजेता राष्ट्र थे क्या जाति अशिक्षा आदि के बंधन तब आज से कम कठोर थे जब शिवाजी के नेतृत्व में हिंदू राष्ट्र का महान उन्नयन हुआ था नहीं ये वे चीजें नहीं है जो हमारी राह का रोड़ा है स्रोत गुलवरकर वी आर नेशन हुआ भारत पब्लिकेशन नागपुर उनतालीस के हिंदी अनुवाद हम या हमारी राष्ट्रता की परिभाषा सौ 161 जब भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी और आजादी की लड़ाई के दूसरे नेता अछूत समस्या जातिवाद स्त्रियों की दुर्यम स्थिति और शिक्षा आदि सामाजिक बुराइयों को भारतीय समाज का शत्रु बांधते है वही संघ के गोलवलकर को देश में कोई सामाजिक बुराई नजर नहीं आती क्योंकि ब्राह्मणवादी मानसिकता से भरे गोलवलकर को हर तरफ महानता ही दिख रही थी शहीदों के विचारों के खिलाफ जाते हुए वे कहते हैं हमें ये देखकर दुख होता है कि कैसे हम इस राष्ट्र विरोधी काम में अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं और दोष सामाजिक ढांचे तथा दूसरी ऐसी चीजों पर मर रहे हैं जिनका राष्ट्रीय पुनर्जागरण ऐसी कोई लेना देना नहीं है हम एक बार फिर इस बात को रेखांकित करना चाहते है की हिंदू सामाजिक ढांचे की कोई ऐसी तथा कथित कमी नहीं है जो हमें अपना प्राचीन गौरव प्राप्त करने ऐसी रोक रही है स्रोत वही 162, 163। आज इतिहास और समाज के बारे में आंखें आरोप देखने वाले हर इंसान को ये दिखाई दे रहा है कि ये सामाजिक बुराइयां हमारे समाज का कितना कीहित कर रही हैं लेकिन ये बात संघ नहीं देख सकता गुलवलकर मनुस्मृति की प्रशंसा करते हुए उसे लागू करने की वकालत करते हैं वे कहते हैं मनु की विधि स्पार्टा के लाइकर गुस्स या पर्शिया के सोलोन से बहुत पहले लिखी गई थी आज इस तरह की विधि की जो मनुस्मृति में उल्लिखित है विश्व भर में सराहना की जाती रही है और यह स्वतः स्फूर्त धार्मिक नियम पालन तथा समानुरूपता पैदा करती है लेकिन हमारे संविधान पंडितों के लिए उसका कोई अर्थ नहीं स्रोत ऑर्गेनाइजर 30 नवम्बर उन्नीस सौ उनचास प्रश्न की भांति ही वी सावरकर के मन में भी मनुस्मृति के प्रति बहुत सम्मान है वे कहते हैं मनुस्मृति वो पवित्र पुस्तक है जो वेदों के बाद हमारे हिंदू राष्ट्र में सर्वाधिक पूजनीय है और जो प्राचीन काल से ही हमारी संस्कृति रीति रिवाजों हमारे विचारों तथा कर्मों का आधार बन गई है सदियों से इस पुस्तक ने हमारे राष्ट्र के आध्यात्मिक और दैवीय पथ के लिए दिशा निर्देश निर्मित किए हैं आज भी करोड़ों हिंदू अपने जीवन और क्रियाकलाप में जिन नियमों का पालन करते हैं वे मनुस्मृति पर ही आधारित है आज मनुस्मृति ही हिंदू कानून है ये बुनियादी बात है स्रोत सावरकर समग्र खंड चार सौ 461, प्रभात नई दिल्ली जिस मनुस्मृति की इतनी प्रशंसा गोलवरकर और उनके गुरु सावरकर कर रहे हैं देखिए उसमें दलितों और स्त्रियों के बारे में कितनी अपमानजनक और क्रूर बातें की गई हैं। दलितों के बारे में मनुस्मृति में कहा गया है की पहला परमात्मा ने शूद्रों का एक काम बताया है कि ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य की भक्ति से सेवा करना दूसरा कोई शूद्र द्विज का कठोर वाणी से अपमान करे तो उसकी जीव काट ली जाए क्योंकि शूद्र पैर से पैदा हुआ है तीसरा यदि नाम और जाति को लेकर द्वेश से शूद्र द्विज जातियों को गाली दे उस शूद्र के मुख में अग्नि से तपाई दस अंगुल की कील डाले चौथा शूद्र अभिमान से द्विजों को धर्म उपदेश करे तो राजा उसके मुख और कान में खोलता तेल लगवाए पांचवा शूद्र द्विजों को अपने जिस अंग से मारे उसी अंग को राजा कटवा डाले यही मनु जी की आज्ञा है छठवा नीची जाति का ऊंची जाति वालों के साथ अभिमान से बैठना चाहे तो उसकी कमर में दाग करके देश से निकाल दे सातवा, ब्राह्मण का सर्ण मुनवा देना ही प्राणांतक दंड दे रहा है दूसरों को प्राणांतक का विधान है स्त्रियों के बारे में मनुस्मृति में कहा गया है कि पहला किसी लड़की युवा स्त्री या बुजुर्ग औरत को भी स्वतंत्रता पूर्वक अपने मन से कुछ नहीं करना चाहिए यहाँ तक कि अपने घर के भीतर भी नहीं दूसरा दिन और रात दोनों में ही एक औरत को घर के पुरुषों पर आश्रित रहना चाहिए और अगर वे शारीरिक सुख में संलग्न होना चाहती है तो उन्हें निश्चित तौर पर किसी पुरुष के नियंत्रण में रहना चाहिए तीसरा उसका पिता बचपन में उसकी रक्षा करता है पति जवानी में उसकी रक्षा करता है और पुत्र वृद्धावस्था में उसकी रक्षा करता है एक स्त्री कभी भी स्वतंत्रता की योग्य नहीं होती। चौथा पति को को को अपनी पत्नी को, अपने धन को एकत्र करने तथा खर्च करने के काम में यानी घरेलू कामों में हर चीज को साफ सुथरा रखने के काम में धार्मिक कर्तव्यों के पालन में भोजन पकाने के काम में तथा घरेलू बर्तनों के देखभाल के काम में लगाना चाहिए पांचवा औरतें सुंदरता की परवाह नहीं करती न ही उनके लिए आकर्षण उम्र से तय होता है उनके लिए यही बहुत है कि वो पुरुष है जो स्वयं को सुंदर असुंदर किसी को भी समर्पित कर देती हैं। छठवां, औरतों के लिए पवित्र मंत्रों द्वारा कोई पुनित अनुष्ठान नहीं किया जाता है इसलिए यह नियम स्थापित है औरतें जो शक्तिहीन और बुद्धिहीन है तथा वैदिक पाठ के ज्ञान से वंचित है वे स्वयं असत्यता की ही तरह अपवित्र है ये पक्का नियम है मनु के निर्देशों का यह चयन मैक्स मूलर की पुस्तक लॉ ऑफ मनु से लिए गए हैं जो उनके द्वारा मनुस्मृति का अनुवाद है इस बात को शहीद भगत सिंह समाज के लिए शर्म की बात कहते हैं संगी गुलवर्कर और सावरकर उसी बात पर गर्व प्रकट करते हैं भगत सिंह ने भारतीय समाज की इसी गैर बराबरी पर कहा है की कुत्ता हमारी गोद में बैठ सकता है हमारी रसोई में निसंग फिरता है लेकिन अगर एक इंसान का हमसे स्पर्श हो जाए तो बस धर्म भ्रष्ट हो जाता है भगत सिंह और उनके साथियों के उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेज संपादक सत्यंग्रस्ट दो 263। 8 अप्रैल उन्नीस को असेंबली में बम फेंकने के बाद क्रांतिकारी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने पर्चा फेंका था जिसमें उन्होंने लिखा था हम मनुष्य के जीवन को पवित्र समझते हैं हम ऐसे उज्ज्वल भविष्य में विश्वास रखते है जिसमे प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण शांति और स्वतंत्रता का अवसर मिल सके स्रोत भगत सिंह और उनके साथियों के उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेज संपादक सत्यम प्रश्न 332। हमें यह तय तो करना ही होगा कि हमें शहीद भगत सिंह और उनके साथियों के सपनों का भारत चाहिए जिसमें हर स्त्री पुरुष को समानता और बराबरी मिले या संघ और भाजपा के मंसूबों का जलता हुआ अन्याय पूर्ण